श्री माँ शारदा देवी विन्दुवासिनी अभी तक हमने जब जब श्री को श्री राम कृष्ण के साथ कामारपुकुर अथवा दक्षिणेश्वर में देखा है तब तब उनकी सास भैरवी ब्राह्मणी मझलि जेठानी अथवा भांजे हृदयराम को उनकी गतिविधि को बहुत अंशों में नियंत्रित करते हुए पाया है अतएव श्री राम कृष्ण के साथ उनका संबंध चाहे जितना घनिष्ठ रहा हो उसके बाह्य प्रकाश में कुछ संकोच ही रहा अब वह दैव संबंध हमें उस संकोच से मुक्त स्वतंत्र सौंदर्य के विलास में मिलेगा तो भी उस स्वतंत्रता में कोई फैनिलता या उछाल नहीं है उसकी प्रत्येक गति धीर स्थिर स्वच्छ सुहावनी और चमकदार है इस स्वाधीनता के बीच भी लज्जा पटावृता पवित्रता स्वरूपणी थ्री की सात्विक क्रियाओं ने कैसा अपूर्व रूप धारण किया वह ध्यान देने योग्य है श्रीमा के दक्षिणेश्वर में शंभूबाबू द्वारा निर्मित घर में रहने के समय के छोड़ देने पर उनका वहां का बाकी जीवन तंग नौबत खाने में ही व्यतीत हुआ व्यवहारिक दृष्टि से वह बड़े ही कष्ट का जीवन था श्रीमा की विभिन्न काल की उक्तियों से यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है उन्होंने कहा था ठाकुर की सेवा के लिए जब मैं तंग नौबत खाने में थी तब उस छोटी कोठरी में मुझे कितनी तकलीफ से रहना पड़ता था उसी के भीतर गृहस्थी भी की कि कितनी चीज़ें रखी थी कभी कभी बिल्कुल अकेली भी रहती थी कभी कभी गोलाब गौरदासी ये सब रहती थी उतनी छोटी सी कोठरी और उसी में रसोई भोजन सब कुछ ठाकुर का भोजन भी वहीं पकता था क्योंकि वे प्रायः पेट के मरीज थे काली का प्रसाद उन्हें सहन नहीं होता था कुछ भक्तों का भी भोजन बनता था लाटू था रामदत्त से चिढ़ चला आया ठाकुर ने कहा अच्छा लड़का है तुम्हारा आटा गूंथ देगा दिन रात रसोई ही पकती थी शायद रामदत्त आया गाड़ी से उतरा नहीं कि कहा आज चने की दाल और रोटी खाऊँगा मैं सुनते ही भोजन बनाना शुरू कर देती तीन चार शेर आटे की रोटी बनती थी राखाल थी रामकृष्ण के साथ रहता था उसके लिए प्रायः खिचड़ी बनती थी सुरेन मित्र भक्तों की सेवा के लिए प्रतिमास दस रुपये देता था बूढ़ा गोपाल बाजार करता था पहले पहल नौबत खाने की कोठरी में घुसते समय सिर टकरा जाता था एक दिन तो सिर फूट ही गया अंत में अभ्यास हो गया दरवाजे के सामने पहुंचते ही अपने आप सिर झुक जाता था कलकत्ते से मोटी मोटी स्त्रियां मुझसे मिलने आती वे दरवाजे की चौखट पर हाथ रखे खड़ी होकर कहती आहा कैसी कोठरी में हमारी सती लक्ष्मी श्री माँ है मानो वनवास है प्रातःकाल चार बजे स्नान कर लेती थी दिन के तीसरी पह सीढ़ी पर थोड़ी धूप आती थी मैं उसी में अपने केस सुखाती तब सिर में केस भी बहुत थे नौबत खाने में छोटी सी निचली कोठरी थी वह भी गृहस्थी के सारे सामान से भरी रहती ऊपर बहुत से छीके लटकते रहते सबसे कठिनाई सोच तथा स्नान की थी सोच रोकते स... रोकने से अंत में मुझे पेट का रोग हो गया दिन में हाजत होने पर भी रात को ही अंधेरे में गंगा किनारे जा सकती थी मैं केवल कहती थी हरी हरी एक बार शौच जा सकती वे ने मेरी संगनी थी जब वे गंगा स्नान करने के आती तब वे अपनी टोकरियाँ उस बरामदे में रख स्नान करने जाती वे मेरे साथ खूब बातचीत करती लौटते समय वे अपनी टोकरियाँ ले जाती रात में मल्लाह मछली फंसाते हुए गीत गाते थे वह सुनाई पड़ता था श्रीमान अवत खाने की निचली कोठरी में रहती और सीढ़ी के नीचे रसोई पकती वे दिन में बाहर नहीं निकलती थी उनके यहाँ की दिनचर्या का वर्णन योगिन माने इस प्रकार किया है श्रीमा चार बजे प्रातःकाल शौच स्नान आदि कर ध्यान में बैठती क्योंकि ध्यान करने की ठाकुर की आज्ञा थी इसके पश्चात अन्य कार्यों को पूरा कर वे पूजा के लिए बैठती पूजा ध्यान और जप में लगभग डेढ़ घंटा समय लगता था इसके पश्चात सीढ़ी के नीचे रसोई पकाने के लिए बैठती रसोई हो जाने पर जिस दिन मौका मिलता उस दिन अपने हाथों से ठाकुर को स्नान के लिए तेल मालिश कर देती साढ़े दस ग्यारह बजे के भीतर ठाकुर भोजन करते थे जब वे स्नान करने जाते तब श्री जल्दी उनके लिए पान ठीक करती और नज़र रखती कि वे स्नान करके लौटे या नहीं उनके अपने कमरे में लौटते ही माँ वहाँ पीने का जल और आसन रख देती उसके उपरान्त थाली परोसकर सामने ला रख देती जब ठाकुर भोजन करने लगते तब श्री उनसे अनेक प्रकार की बातें करती जैसे भोजन करते समय भाव समाधि उपस्थित हो उनके भोजन में बाधा न डाले अकेले श्री ही भोजन करते समय ठाकुर की भाव समाधि को रोक सकती थी दूसरे किसी से यह संभव नहीं था ठाकुर के भोजन करने के पश्चात श्री अपने मुंह में थोड़ा कुछ डालकर पानी पी लेती फिर पान लगाने बैठती पान लग जाने पर गुनगुना कर कुछ गाती रही सावधानी से ताकि कोई सुन न ले इसके बाद जब मिल का एक बजे का भोपू बजता, तब श्री खाने को बैठती इस प्रकार डेढ़ या दो बजे के पूर्व कभी उनका भोजन नहीं होता था भोजनोपरांत नाम मात्र के लिए विश्राम करती और तीन बजे के लगभग सीढ़ी की धूप में अपने केस सुखाती फिर रखे हुए पानी से जरा हाथ मुँह धो कपड़ा धो लेती संध्या होने पर दिया बत्ती जला और देवताओं को धूप बत्ती दे वे ध्यान में बैठ जाती इसके पश्चात रात का भोजन बनाती सबको खिला पिला तब स्वयं भोजन करती फिर कुछ विश्राम करके सोने को जाती एक बार अंधेरे में जब श्रीमां सीढ़ी से उतर गंगा स्नान करने जा रही थी उनका पैर एक घड़ियाल से लगते लगते बचा वह सीढ़ी के ऊपर पड़ा हुआ था श्री के पैरों के आहट पावन नदी में कूद पड़ा तब से वे बिना बत्ती के नहाने नहीं जाती थी लेकिन श्री इन सब असुविधाओं और क्लेशों की परवाह नहीं करती थी अपने जीवन के उत्तर काल में सारे कष्टों का उल्लेख करते हुए वे भक्तों से कहती फिर भी मैं कष्ट नहीं समझती थी उनकी अर्थात श्री रामकृष्ण की सेवा में किसी भी प्रकार का कष्ट बोध नहीं होता था आनंद से झटपट दिन कट जाते थे यहाँ पर सम्भौत कोई सोचेंगे कि इस आनंद में श्री का कोई हाथ नहीं है क्योंकि जिन आनंद में पुरुष के आकर्षण से दूर दूरान्तर से आए हुए भक्त नर नारी उनके अमृतमय उपदेशों से संसार की ज्वालाओं को बिल्कुल भूलकर कर दिन पर दिन दक्षिणेश्वर में ही रह जाते थे उनके निकट रहना तो सौभाग्य की ही बात है इस प्रकार की युक्तिमूलक बात कितनी ही सुंदर क्यों न हो पर वास्तविक जीवन में श्री राम कृष्ण के प्रति ऐसे आकर्षण का अनुभव कितनों को हुआ उनके लीला काल में कितने लोगों ने इस रस के मर्म को समझा और रस मर्मज्ञों में से कितने लोग इस तरह दक्षिणेश्वर में रह सके साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना पड़ेगा कि प्रति पतिप्राणा श्री को बहुत समय श्री रामकृष्ण के दर्शन तक नहीं होते थे उन्होंने स्वयं कहा है कभी कभी शायद दो महीने तक उन्हें देखा नहीं देख नहीं पाती तब मन को समझाती ऐमन तेरा कौन सा भाग्य है कि हर रोज उनके दर्शन तुझे मिले दरमे की आड़ में खड़ी खड़ी उनके द्वारा गाए गए कीर्तन की पंक्तियां सुना करती इससे पैर में गठिया हो गई एक ही स्थान पर घंटों खड़ी रहकर एक छोटे से छेद से श्री राम कृष्ण की लीलाएँ देख आनंद पाने के लिए हृदय को किस पवित्र सात्विक स्तर पर उठाए रखना चाहिए क्या इसे पाठक जरा सोचेंगे यद्यपि श्री का शरीर श्री रामकृष्ण से दूर रहता तथापि उनका मन सदैव उन्हीं के पास रहता था उस समय श्री रामकृष्ण के पास कितने ही भक्त आते थे दिन रात नृत्य कीर्तन भाव और समाधि चलते रहते थे माता जी उन सबको देखती सुनती और सोचती यदि मैं इन भक्तों में से एक होती तो मैं भी मज़े में उनके पास रह सकती और कितनी बातें सुनती एक और तो स्वतंत्र योगावतार श्री राम कृष्ण है और दूसरी ओर अपने इच्छा से पिंजराबद्ध जगन माता एक और लीला विलास और दूसरी ओर सतृष्ण निरीक्षण यह एक अपूर्व चित्र है श्री के वे दिन सुख दुख दोनों थिक्के थे निकट रहते हुए भी वे श्री रामकृष्ण से अति दूर थी किंतु उस जीवन की समस्त सुविधा असुविधाओं की बातें भूल कर, श्री के हृदय में सदैव यही स्मृति बनी रहती तब किस आनंद में ही मैं विचरती कितने ही प्रकार के लोग उनके पास आते दक्षिणेश्वर में मानो आनंद का बाजार लगा रहता हाँ श्री रामकृष्ण माँ की सुविधाओं के प्रति उदासीन नहीं थे प्रत्येक उनकी स्वतंत्रता के लिए विशेष आग्रहशील थे धर्मों से घिरी इस नौबत खाने की कोठरी को वे पिंदरा कहा करते इस पिंजरे में उनकी भतीजी लक्ष्मी भी कभी कभी रहती श्री कृष्ण हंसी में उन दोनों को तोता मैना कहा करते खाली माता का प्रसाद जब श्री राम कृष्ण के कमरे में भेजा जाता तब वे रामलाल दादा से कहते अरे पिंजरे में तोता मैना है कुछ फल फूल चना वना उन्हें भी दिया अपरिचित लोग समझते कि सचमुच पक्षी है मास्टर महाशय तक पहले पहल इस भ्रम में पड़ गए थे लक्ष्मी देवी की अनुपस्थिति में श्री के पैर की गठिया तथा उनके अकेलेपन के कारण श्री कृष्ण बहुत चिंतित रहा करते वे श्री को समझाते वन का पक्षी रात दिन पिंजरे में रहने से पंगु हो जाता है कभी कभी पास में घूमने चली जाना वे इतने से ही अपने कर्तव्य की इतिशी नहीं समझ लेते बल्कि दोपहर के भोजन के पश्चात जब मंदिर का बाघ जन्म शून्य हो जाता तब वे श्री को पीछे के दरवाजे से बाहर ले जा निकटवर्ती पांडे की गृहिणी के घर घूम आने का निर्देश देते वहाँ बातचीत करके आरती के बाद पंचवटी के निर्जन हो जाने पर श्री माँ खाने लौट आती श्री के साथ श्री रामकृष्ण का कितना घनिष्ठ संबंध था इसे मानवलौकिक रूप से प्रकट करने के लिए ही वे कभी कभी विनोद की बातें कर देते एक बार जब वह विवाद उठा ये एक भक्त और श्री कृष्ण के बीच किसका रंग अधिक साफ है तो श्रीमा ही मध्यस्थ मानी गई श्री कृष्ण ने श्रीमा से कहा कि दोनों प्रतिद्वंदी जब उनके श्री कृष्ण के कमरे से पंचवटी की ओर जाने लगे तब श्रीमा दोनों के रंग का निरीक्षण करके अपना निर्णय दे उस समय श्री कृष्ण का वर्ण तपे हुए सोने के सदृश था वह बाहू में पहने हुए स्वर्ण कवच से बिल्कुल मिल जाता तथापि माँ ने निरपेक्ष भाव से निर्णय दिया कि प्रतिद्वंदी का रंग ही कुछ अधिक साफ है वास्तव में इस देव सम्पत्ति का प्रेम प्रवाह दोनों कुलों को छूता हुआ बहता श्री रामकृष्ण के प्रति श्री का जितना आकर्षण था श्री के प्रति श्री रामकृष्ण का आकर्षण भी उससे कम न था गौरी मां ने एक बार कहा था दोनों के बीच केवल पचास गज की ही दूरी रहने पर भी शायद छह मास तक एक दूसरे से भेंट नहीं हो पाती तो भी दोनों में कितना गहरा प्रेम था एक बार श्री के सिर में दर्द होने पर ठाकुर अत्यंत उद्विग्न हो उठे और बार बार रामलाल दादा से पूछने लगे अरे रामलाल सिर दर्द क्यों हुआ सारे दिन कार्य में लगी हुई श्री का कार्यभार व्यर्थ बढ़ न जाए इसकी ओर श्री रामकृष्ण का खूब ध्यान रहता एक बार सीथी के श्री बेनीपाल के बगीचे में राखाल को अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद को लेकर घूमते घूमते उन्होंने प्रेत आत्माएँ देखी उनकी पवित्र वायु का स्पर्श भूतों के लिए असह्य हो उठा अतः उन्होंने अनुरोध किया कि वे बाघ छोड़ दें उस रात्रि को उसी उद्यान में ठहरने की बात थी लेकिन प्रेतों की व्याकुलता देख श्री रामकृष्ण तुरंत गाड़ी मंगवाकर दक्षिणेश्वर लौटे और अधिक रात्रि हो जाने पर भी फाटक खुलवा भीतर पहुंचे इधर श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए सतत उदग्रीव माता जी उनकी आवाज़ पाते ही सैयाह छोड़कर उठी और भोजन की कोई व्यवस्था न रहने के कारण उन्होंने उत्कंठित स्वर में नौकरानी से कहा अरे यदु की माँ क्या होगा नौबत खाने में बात हो रही थी पर सतर्क श्री रामकृष्ण ने वह सुनते ही पुकार कर कहा तुम चिंता न करो हम खाकर आए हैं मेरे अंतर ध्यान के बाद श्री माँ का भरण पोषण कैसे होगा श्री रामकृष्ण के मन में यह चिंता भी उठती थी इतने त्यागी होते हुए भी उन्होंने एक दिन श्री से पूछा कितने रुपये से तुम्हारा खर्च चल जाता है श्री ने उत्तर दिया बस पाँच छः रुपये से फिर प्रश्न हुआ सांझ को कितनी रोटी रोटियां खाती हो माँ तो शर्माई कि खाने की बात कैसे बताएं उधर श्री राम कृष्ण पूछते ही गए श्री ने उत्तर दिया पाँच छः रोटियाँ तब श्री राम कृष्ण ने खर्च का हिसाब लगा कहा तो पाँच छः सौ तुम्हारे लिए काफ़ी होंगे बाद में उन्होंने उतने रुपए बलराम बाबू के पास जमा करा दिए बलराम बाबू ने उसे अपने जमींदारी में लगा दिया और वे उसका सूद तीस रुपये छमाही श्रीमा को भेज देते थे यह सोचकर हमें आश्चर्य होता है कि अपने में मस्त श्री कृष्ण की दृष्टि कितनी दिशाओं में पहुंच जाती थी फिर अधिकारी भक्तों से सदा घिरे रहने और स्वयं ईश्वर रूप में पूजित होने पर भी वे दूसरों के व्यक्तिगत सम्मान और स्वाधीनता की मर्यादा कैसी अक्षुण्ण रखते थे श्री के प्रति उनके सौजन्य का उदाहरण हमें श्री की ही उक्ति से मिलता है मैं ऐसे पति के गले पड़ी थी कि उन्होंने कभी मुझे तू तक नहीं कहा श्री एक दिन दक्षिणेश्वर में उल्टा अर्थात बेसन का पराठा और सूजी का पायस बना श्री रामकृष्ण के कमरे में ले गई उन चीज़ों को यथास्थान रख आ रही थी कि श्री रामकृष्ण ने यह समझकर कि लक्ष्मी देदी भोजन दे गई कहा अरे दरवाजा बंद कर करती जामा ने कहा हाँ दरवाज़ा बंद कर दिया मां के स्वर को पहचानते ही श्री राम कृष्ण संकुचित होकर बोले आहा तुम हो मैंने सोचा कि लक्ष्मी है तुम बुरा मत मानना अनजान में दरवाजा बंद करती जा कहने के लिए ये इतना संकोच हुआ दूसरे दिन भी उन्होंने नौबत खाने के सामने जाकर श्री से कहा देखो यह सोचते हुए कि ऐसा कर्कश शब्द कैसे कह डाला रात भर मुझे नींद नहीं आई स्त्री मात्र को जगन समझने वाले श्री राम कृष्ण को कितने सम्मान की दृष्टि से देखते थे उसके दृष्टान स्वरूप उन्होंने एक दिन भक्तों से कहा था कि जब श्री उनके पैर दबा लेती तब वे भी उन्हें नमस्कार करते थे दूसरे मौके पर श्री रामकृष्ण ने कहा था मैंने एक जगह जाना चाहा रामलाल की चाची से अर्थात श्री से पूछा तो उसने मना कर दिया फिर जाना रुक गया श्री को सदा इस सम्मान की दृष्टि से देखने तथा उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने पर भी श्री रामकृष्ण यह भली भांति जानते थे कि दोनों की अवस्था और जानकारी में अनेक भेद है विशेषकर श्री को व्यावहारिक तथा साधन भजन की शिक्षा देने वाला और कोई न होने के कारण श्री रामकृष्ण उस कर्तव्य को स्वयं ही निभाने को बाध्य हुए वे श्री को सिखाते कर्म करना पड़ता है स्त्रियों को खाली कभी नहीं रहना चाहिए खाली रहने से अनेक प्रकार की बुरी या फालतू चिंताएं आती है एक दिन के बाद श्री ने बताई ठाकुर ने कुछ पटुआ लाकर मुझे दिया और कहा इसे इस मेरे लिए छीखे बना दो मैं लड़कों के लिए इनमें मिठाइयाँ रखूँगा मैंने छीके बना दिए और पाट का रद्दी भाग कपड़ों से लपेट कर एक तकिया बना लिया मोटे टाट के ऊपर चटाई बिछाती और वही तकिया सिर के नीचे रखती तब उस पर लेटने से मुझे वैसी ही नींद आती जैसे अब इन सब पर अर्थात पलंग आदि पर लेटने से आती है दोनों में कोई अंतर नहीं मालूम होता है देती अपने सच तथा तो श्री रामकृष्ण की शिक्षा से श्री ने सचमुच उनके देश काल और परिस्थिति के अनुसार चलना चाहिए इस उपदेश का इतना पूर्वक अपने भान इतना उपयोग अपने जीवन के हर काम में किया था कि रामकृष्ण ने भी एक दिन पूर्वक अपने भांजे हृदय से कहा था अरे हृदय मुझे बड़ी चिंता थी कि कहीं ग्रामीण लड़की ऐसा व्यवहार न कर बैठे जैसे मुझे लज्जित होना पड़े परंतु यह इस भांति रहती है कि कभी किसी को कुछ भनक तक नहीं लगी उसे मैंने भी कभी बाहर निकलते नहीं देखा श्री रामकृष्ण ने तो ये बातें श्री माँ की प्रशंसा में कही लेकिन इससे श्री माँ चिंता में पड़ गई हे hey भगवान वे जो कुछ चाहते हैं उसे माँ दिखा देती है जान पड़ता है कि अब की बार बाहर निकलते ही उन्हें जरूर दिखाई पड़ जाऊंगी इसलिए वे व्याकुल हो जगदम्बा से प्रार्थना करने लगी अँ मेरी रज्जा उनकी यह प्रार्थना सुन जगदम्बा ने उन्हें इस तरह संभाल रखा कि दीर्घकाल तक दक्षिणेश्वर रहने पर भी उन्हें कोई देख न सका तभी तो मंदिर के खजांची ने एक दिन श्री के संबंध में कहा था मैंने सुना तो है कि वे यहाँ हैं पर कभी देखा नहीं श्री यद्यपि लज्जाशीला और श्री रामकृष्ण की संपूर्ण अनुवर्तनी थी पर एक विषय में वे अपनी स्वतंत्रता निर्बाध रखती थी वह उनके मातृत्व का क्षेत्र इस संबंध में आगे चलकर हम अनेक घटनाओं से परिचित होंगे जहाँ हम केवल तीन घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं सीमा के संगनियों की संख्या उस समय बहुत कम थी कभी ने आती थी कुछ दिन एक नौकरानी भी थी और कभी कलकत्ते से कुछ स्त्रियाँ आ जाती थीं भक्तों की संख्या तब अधिक नहीं थी उस समय एक वृद्धा श्री के पास आती उसने अपनी युवावस्था में अनेक दुष्कर्म किए थे किंतु अब वह हरी स्मरण करती और श्री के पास अकेले ही आती सी उसके साथ वार्तालाप करती जैसे श्री रामकृष्ण ने एक दिन पूछा उसे क्यों यहां आने देती हो सी ने उत्तर दिया वह तो इस समय अच्छी ही बातें करती है हरी चर्चा करती है इसमें दोष क्या है श्री इस बात को भली जानती थी कि मनुष्य के मनोभाव सदा समान नहीं रहते बुरा आदमी भी धीरे धीरे अच्छा हो सकता है इधर श्री रामकृष्ण की कर्तव्य बुद्धि उन्हें कहती कि बुरे लोग आकर बुरी बातें कर सकते हैं उनसे श्री की रक्षा करना उचित है इसके अतिरिक्त ऐसी स्त्री के साथ वार्तालाप करना सांसारिक लोगों की दृष्टि में खटकने वाली बात है यह सोच उन्होंने श्री से कहा छी छी वे है उसके साथ बातचीत किया कुछ भी हो राम राम उनकी चेतावनी को श्री भली भांति समझ गई लेकिन वे यह भी जानती थी कि वृद्धा का अतीत जीवन चाहे जैसा रहा हो इस समय तो वह धर्म पथ पर ही चल रही है और उन्हें माता समझकर उनके पास आया करती है अतीव निराश्रितों और पापी तापियों की शरणदायिनी होकर वे लौकिक सावधानी को मुख्य मान एक शरणार्थी को कैसे त्याग दे फलतः श्री रामकृष्ण के मना करने पर भी बातचीत जारी रही श्री रामकृष्ण ने भी माताजी के मनोभाव को समझकर फिर कुछ नहीं कहा इसके पश्चात भक्तों का समागम आरंभ हुआ श्री रामकृष्ण के लिए फल मिष्ठान आदि खूब आने लगे वे इन चीजों को नौबत खाने में भेज देते श्री माँ उनका अगला भाग निकालकर शेष सारा भक्तों को और पड़ोस के बालक बालिकाओं को बाट देती थी श्री रामकृष्ण के पास आई हुए बालक भक्त विशेषतः स्त्री भक्त उस समय श्री के पास भी जाया करते थे मातृभावना से परिपूरित श्री उनका सत्कार करती और उन्हें फल मिठाई आदि खाने को अवश्य देती थी इस वितरण में वे मुक्त हस्त थी एक दिन उन्हें सारी वस्तुएं इस तरह बांटती हुई देख वहां उपस्थित गोपाल की मां बोल उठी बहूरानी मेरे गोपाल के अर्थात श्री रामकृष्ण के लिए कुछ नहीं रखा सीमा ने लज्जा से अपना मुँह नीचे कर लिया ठीक उसी समय भक्त नवगोपाल बाबू की स्त्री एक टोकरी में मिष्ठान लिए घोड़ा गाड़ी से उतरी और सीमा को उन्होंने उपस्थित संकट से बचा लिया फिर भी माता जी ने कुछ नहीं सीखा अथवा जो कहिए कि इस विषय में अपना स्वभाव बदलना उनके लिए असंभव था श्री रामकृष्ण श्री की इस प्रकृति से भली भांति परिचित थे और इसीलिए एक दिन जब श्रीमा किसी काम से श्री रामकृष्ण के कमरे में गई तब उन्होंने अनुयोग के स्वर में कहा इतना खर्च करने इतना खर्च करने से कैसे काम चलेगा इसे सुनते ही श्रीमा बिना कुछ कहे नौबत खाने लौट गई तब श्री रामकृष्ण ने अत्यंत व्यग्रता से अपने भतीजे रामलाल से कहा अरे अपनी चाची को शांत कर उसके रूठने से अर्थात अपनी तरफ संकेत करते हुए इसका सब नष्ट हो जाएगा श्री माँ की विकासोन्मुखी मातृत्व शक्ति के सम्मुख श्री रामकृष्ण की यह पूर्वक पराजय थी एक दिन श्री मां मा आदि को अपने अतीत की बातें सुना रही थी सुनते सुनते योगिन मां को यह जानने की अभिलाषा हुई कि श्री माँ श्री रामकृष्ण की संपूर्ण अनुगामिनी होती हुई भी किसी किसी क्षेत्र में उनकी बातें क्यों नहीं मानती थी श्री मा ने मुस्कराकर उत्तर दिया तो क्या मनुष्य सभी बातें मानकर चल सकता है पीछे उन्होंने जरा सोचकर कहा तुम मुझे चाहे तो जो कुछ कहो परंतु किसी के मां कहकर आ खड़ा होने पर मैं उसे लौटा न सकूंगी एक दिन उन्होंने श्री रामकृष्ण को भी अपना मनोभाव स्पष्ट जता दिया यह अंतिम दृष्टांत जैसे एक और उनके निस्वार्थ सेवा का चरम आदर्श है वैसे ही दूसरी ओर उनके सद्य प्रस्फुटित मातृ स्नेह की सुगंध से परिपूर है भरपूर है उस समय भक्तों के समागम से श्री रामकृष्ण का कमरा भरा रहता था इतने लोगों के सामने लज्जाशीला माता जी का जाना संभव न था इसलिए श्री रामकृष्ण के भोजन के समय लोग हटा दिए जाते सीमा भोजन की थाली लिए कमरे में आती और भोजन समाप्त होने तक बैठी रहती एक दिन यथासमय वे भोजन की थाली लेकर श्री राम के कमरे के बरामदे में पहुँची ही थी कि अकस्मात एक भक्त महिला आई और दीजिए माँ थाली मुझे दीजिए कहकर माताजी के हाथों से थाली ले श्री राम के सामने रख उसी वक्त चली गई श्री रामकृष्ण ने आसन ग्रहण किया और श्री माँ भी उनके पास बैठी पर श्री रामकृष्ण वह अन्य स्पर्श नहीं कर सके श्री माँ की ओर देख कहा तुमने यह क्या किया उसके हाथों क्यों दिया क्या उसे जानती नहीं हो वह बदचलन है और देवर के साथ बैठी है अब उसका छुआ मैं किस तरह खाऊं? सी ने कहा मैं यह जानती हूँ आज खा लो लेकिन श्रीराम के कृष्ण तब भी उसे स्पर्श न कर सके माँ के प्रार्थना करने पर भी उन्होंने अंत में कहा बोलो फिर कभी अन्य किसी के हाथ में न दोगी से ने हाथ जोड़ कहा यह तो मैं कर न ठाकुर तुम्हारा भोजन मैं स्वयं ले आऊँगी लेकिन यदि कोई मुझे माँ कहकर उसे मांग ले तो मैं इनकार न कर सकूंगी। फिर तुम तो केवल मेरे ही ठाकुर नहीं हो बल्कि सबके हो तब श्री रामकृष्ण प्रसन्न होकर भोजन करने बैठे